लेकिन विक्रांत नहीं चाहता था कि मां दोबारा यहाँ आकर उसकी मुसीबत बढ़ाए लेकिन उसने उनसे किताब की बस फोटो क्लिक करके भेजने के लिए, के लिए कह दिया मां से बात करने के बाद विक्रांत ने अपने मकान मालिक की बेटी रिया को फोन किया और उससे अपने कुत्ते शेरलॉक होम्स का हाल पूछा विक्रांत के कहने पर पुलिस वालों ने शेरलॉक होम्स को फिर से रिया के पास छोड़ दिया था रिया को उसका ध्यान रखने में कोई दिक्कत नहीं थी वैसे भी उसे कुत्ते बहुत पसंद थे विक्रांत ने रिया को बता रखा था कि वो किसी जरूरी काम से शहर के बाहर गया हुआ है और जब तक वो वापस नहीं लौटता तब तक शेरलो का ध्यान उसको रखना होगा रिया खुशी खुशी विक्रांत की बात मान गई इसके बाद विक्रांत ने अपने सबसे पक्के चेले और बिजनेस पार्टनर मिस्टर सरताज को फोन करके उनका भी हालचाल लिया विक्रांत ने सरताज को फोन करके अपने नए जिम वाले बिजनेस का हाल पूछा सरताज ने उसे बताया की जिम बहुत अच्छे से चल रहा है जो पुराने मेम्बर थे वो सब तो आ ही रहे साथ में काफी नए लोगो ने भी मेम्बरशिप लेनी शुरू कर दी है लेकिन उसने जिम में और भी ऑपरेटर्स बढ़ाने की बात कही है सरताज ने बताया कि जिम में काफी मेंबर बढ़ गए हैं सबके एक साथ एक्सरसाइज करने के लिए ये आप तो टूल्स नहीं है विक्रांत ने तुरंत ही नए टूल्स लाने का इंतजाम कर दिया है। इसके बाद सरताज ने विक्रांत से जिम के एक साइड में योगा ट्रेनिंग करने का भी परमिशन मांगने लगा इस पर विक्रांत ने सरताज ऐसी साफ कह दिया की तुम अब इस जिम के मालिक हो अब जैसे चाहो वैसे चलाओ इसे मुझसे हर चीज परमिशन मांगने की जरुरत नहीं है विक्रांत की ये बात सुनकर सरताज के दिल में उसके लिए और इज्जत बढ़ गई उसने विक्रांत से बड़ी विनम्रता से कहा सर आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा मरते दम तक आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा मैं विक्रांत भी अब सरताज और उसके गैंग को अपना अच्छा दोस्त मानने लग गया था और उसे उन लोगों पर पूरा भरोसा भी था की ये लोग कभी कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे खैर अपने पर्सनल मैटर सुलझाने के बाद विक्रांत थोड़ा केस के बारे में भी जानने को उत्सुक हो रहा था तो वो अपने वार्ड से निकलकर टहलते टहलते उन क्रिमिनल्स के वार्ड में भी घूम आता था वहाँ पर तैनात पुलिस वालों से विक्रांत को खबर मिली कि इस केस में पुलिस डिपार्टमेंट के काफी बड़े बड़े लोग शामिल हैं। डॉक्टर संजय समेत अन्य डीएन नगर ब्रांच के ऑफिसर ने मिलकर हेडक्वार्टर में एक केस रिपोर्ट बनाकर भेज दिया है। और अब जितने भी पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व थे उन सभी के पास नोटिस भेज उनसे जवाब मांगा गया है सुनने में ये भी आ रहा है की इस केस के चलते काफी सारे पुलिस वाले सस्पेंड होने वाले उधर डॉक्टर संजय ने इस केस में इन्वॉल्व सभी लोगों को जेल में पहुंचाने के लिए एक खास तरह के ऑपरेशन चलाया हुआ था इस ऑपरेशन का नाम राउंड ऑफ ऑपरेशन था इसमें जितने भी लोग डॉन करीम खान से जुड़े हुए थे अधिकतर लोगों को तो जेल तक पहुँचा भी दिया था एक दो लोग बचे हुए थे जिन्हें भी बहुत जल्द पुलिस अरेस्ट करने वाली थी लेकिन क्राइम का सरगना डॉन करीम अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था पुलिस को कहीं से ये खबर मिली हुई थी की करीम खान देश छोड़कर फरार हो चुका है ऐसे में करीम खान को सरेंडर करवाने के लिए डॉक्टर संजय ने मुंबई पुलिस के डीजीपी तक से बात कर रखी थी ताकि उसे बाहर से इंडिया वापस लाया जा सके कर मंजू सचदेवा के मर्डर केस की सारी सच्चाई अब तक सामने आ चुकी थी ऐसे में डीएन नगर ब्रांच द्वारा मंजू के आत्मा की शांति के लिए फिर से एक शोक सभा का आयोजन किया गया था इस शोक सभा में डीएन नगर पुलिस ब्रांच के लगभग सभी पुलिस ऑफिसर मौजूद थे विक्रांत को अभी हॉस्पिटल ऐसी डिस्चार्ज होने में कुछ समय और रह गया था लेकिन फिर भी वो मंजू ससदेवा की शोक सभा में पहुंचा था उसके सिर में और पैर आदि में अभी तक पट्टी लगी हुई थी फिर भी विक्रांत किसी तरह से ऑफिस पहुंचा हुआ था वहाँ एक टेबल पर मंजू सजदेवा की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी ये फोटो तब की थी जब मंजू ने अपनी ट्रेनिंग पूरी करके ड्यूटी ज्वाइन की थी इस फोटो में मंजू फुल यूनिफॉर्म में थी और उसके चेहरे पर ऐसी हसी छाई हुई थी की मानो अभी वो बोल पड़ेगी उनके फोटो के ठीक सामने अगरबत्ती जल रही थी और काफी सारे फूल भी रखे हुए थे जब विक्रांत यहाँ पहुँचा तो मंजू फोटो देखकर काफी भावुक हो उठा वो अपने हाथों में फूल लेकर मंजू की तस्वीर की तरफ बढ़ा और तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए मन ही मन कहने लगा मैंने कहा था ना मैडम मैं आपकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा मैं आपकी मौत का बदला लेकर रहूंगा देखो मैंने सबको जेल भेज दिया आपको मारने वालों को मैंने सजा दिलवा दी विक्रांत की पलखे भीग चुकी थी अभी भी उसके खान में मंजू मैडम द्वारा कहे गए शब्द गूंज रहे थे विक्रांत मैं पर्सनली तुम्हे पसंद नहीं करती हूँ लेकिन तुम्हारे काम की इज्जत करती हूँ विक्रांत में सिचुएशन देखकर फैसला लेता हूँ इंसान देखकर नहीं डरने की जरूरत नहीं है घबराने की जरूरत नहीं है अगर हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे तो फिर निश्चित रूप से इस केस को सॉल्व कर लेंगे मंजू मैडम मैं आपकी सारी बातें याद रखूंगा आपकी एक एक सीख मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा आगे कितनी भी परेशानी आये मैं आपकी ही बातें ध्यान में रखकर आगे बढ़ूंगा मिस यू मंजू मैडम मिस यू सो मच विक्रांत नम के साथ मन ही मन खुद से कह रहा था जिस दिन विक्रांत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ उस दिन विक्रांत के बाहर आने की खुशी में ब्यूरो चीफ मिथाली ने सभी को डिनर के लिए इनवाइट किया हुआ था इन्होंने पूरे नगर ब्रांच को शहर के काफी बड़े और एक्सपेंसिव होटल में डिनर के लिए इनवाइट किया था इस दिन भी विक्रांत ने अदृश्य शक्ति का कोई भी मैसेज नहीं सुना था तो उसके पास कोई कोडवर्ड भी नहीं था ऐसे में आगे जो कुछ भी होने वाला था उसके बारे में विक्रांत को कोई अंदाजा नहीं था अभी विक्रांत रास्ते में ही था और वो होटल पहुँचने वाला था कि उसके पास एसएसपी एस रोनित चौहान का फोन आया वो काफी दिन बाद शहर वापस लौटे तो उनकी इच्छा विक्रांत के साथ डिनर करने की थी लेकिन विक्रांत ने उन्हें सारी बात बताते हुए यहां डिनर पर आने के लिए कह दिया पहले तो वो यहां आने के लिए तैयार नहीं थे लेकिन जब विक्रांत ने बार बार उनसे आने की जिद की तो वो मना नहीं कर पाए वैसे तो ये डिनर ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा की तरफ से था लेकिन यहाँ पर सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय भी आये हुए थे और ये महज इतफाक था कि मिताली के कहने पर यहाँ पर मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर कुमार वर्मा भी पहुँचे हुए थे बाद में जब विक्रांत के बुलाने पर यहाँ एसएसपी एस चौहान भी वहाँ पहुँच गए तब तो पार्टी में चार चांद लग गए मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट के काफी हाई लेवल के ऑफिसर इस पार्टी में पहुंचे हुए थे डिप्टी कमिश्नर कुमार वर्मा विक्रांत को पर्सनली ज्यादा नहीं जानते थे उन्होंने बस विक्रांत के बारे में दूसरे पुलिस वालों के मुंह ऐसी सुना हुआ था की वो डी नगर पुलिस ब्रांच का बहुत ही एक्सपर्ट डिटेक्टिव है और उसने काफी सारे बड़े बड़े केसेस सोल्व किए हुए हैं और हाल में उसने रॉ एजेंसी के एजेंट्स के साथ की खबर ने तो उन्हें काफी प्रभावित किया हुआ था लेकिन यहाँ जब उन्होंने देखा कि सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय और एसएसपी चौहान भी विक्रांत के साथ काफी फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे थे तो फिर वो दंग रह गए आज तक उन्होंने विक्रांत के लेवल के कि किसी भी इन्वेस्टिगेटर या पुलिस वाले को इस तरह सीनियर के साथ फेमिलियर होते हुए नहीं देखा था विक्रांत को इस तरह से देखने के बाद कुमार वर्मा के मन में विक्रांत की अलग ही इमेज बन चुकी थी ये वक्त डीएन नगर ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर्स के लिए बड़ी खुशी का था एकज एक में डीएनगर ब्रांच के लिए खास पैकेज अनाउंस किया गया था इस पैकेज की मदद से डीएन नगर ब्रांच को एक अत्याधुनिक बनाने के साथ ही इन लोगों को और सुविधाएं दी जाएंगी ताकि ये लोग अच्छे से केस सोल्व कर सके ये डिनर पार्टी बहुत अच्छे से बीत रही थी सब बेहद खुश नजर आ रहे थे विक्रांत को बस थोड़ा सा इस बात का दुख था कि उसने अदृश्य शक्ति से आज का कोडवर्ड नहीं लिया था वरना हो सकता है कि उसे कुछ अच्छा रिवॉर्ड भी मिला होता विक्रांत को आज यहाँ से तीन गुड न्यूज सुनने मिले थे भले ये तीनों न्यूज विक्रांत से पर्सनली रिलेटेड नहीं थे लेकिन फिर भी विक्रांत को ये न्यूज सुनकर काफी खुशी हुई पहली खुश ये थी की अब तक आकृति महाजन के कातिल को अरेस्ट किया जा चुका था आकृति के कातिल को भी डीएनगर ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर्स ने ही अरेस्ट किया था आकृति को किसी बदले की नीयत से नहीं मारा गया था बल्कि उसे उस, उस, का उस आकृति पर नजर रखे हुए थे मर्डर वाले दिन आकृति ऑफिस के कंस्ट्रक्शन का काम देखने के लिए ऊपर के फ्लोर पर गई हुई थी वही पर उसे पहले से ही घात लगाए बैठे मजदूरों ने पकड़ लिया और फिर मिलकर उसका रेप करने लगे उन लोगों ने का को अरेस्ट कर लिया और जेल दिया गया। दूसरी खुश खबरी ये थी की मंजूर सचदेवा के मर्डर केस का पर्दाफाश होने के बाद साजिद खान को रिहा कर दिया गया था उसके ऊपर लगे सारे चार्जेज हटा दिए गए कोर्ट ने भी मान लिया था की साजिद को इस केस में गलत फंसाया गया है साजिद खान के साथ गलत हुआ था लेकिन इसका उसे एक फायदा मिल गया जेल से छूटने के बाद साजिद ने खुद से वादा कर लिया था कि अब वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा और न ही कभी शराब को हाथ लगाएगा यानी कि उसने हर तरह के नशे से दूरी बना ली थी आखिर नशे के चलते ही तो वो इतने बड़े मर्डर केस में बलि का बकरा बना दिया गया था तीसरी खुशखबरी ये थी की पुराने ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात को भी बहाल कर दिया गया है उसके ऊपर लगे सारे आरोप हटा लिए गए है लेकिन चूँकी डी नगर ब्रांच पर अब मिताली सिन्हा ब्यूरो चीफ बन चुकी है और वो अच्छे से काम कर रहे हैं ऐसे में अमृत अभिजात को पुलिस के अकाउंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है वहाँ पर भी वो ब्यूरो चीफ के तौर पर काम करेंगे अकाउंट डिपार्टमेंट में पहले से ही पुष्कर काम कर रहा है और अब वहाँ अमृत अभिजात भी पहुंच गए हैं वैसे जब तक विक्रांत नौकरी से रिटायर नहीं हो जाता है उसका अकाउंट डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं पड़ने वाला है और साथ ही अब तक चेतन भी ठीक हो चुका था वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था इसका मतलब अब डी नगर ब्रांच के दोनों टीम लीडर काम पर लौट चुके थे अब डी नगर ब्रांच की टीम पूरी हो चुकी थी हर पद की जिम्मेदारी उठाने वाले ऑफिसर्स आ चुके थे टीम कैप्टन यानी की टीम हेड नैना के साथ ही दोनों टीम लीडर भी तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि आगे कौन सी चुनौती इन लोगों का इंतजार कर रही है